टीका दीपिका या किस आधार पर ऐसा बोल रहे हैं विष्णु देवानि करे इस पूरी जो टीका है ये आनंद गिरी का है नहीं अन्य उपरिषदों पे आनंद गिरी जी ने टीका लिखा है वैसे ये जो टीका है आनंद गिरी का नहीं है ऐसा बोल रहे मिति मंगला भाव एक व्याख्यान व्याख्यानशैली वैचित्रच प्रस्ताद एव अवधृता अभी इधानी अनोक स्पष्टीद नानदगी पदाचार्याण व्याख्यानमित एक तो मंगलाचरण नहीं है दूसरा व्याख्यान की शैली भी बिल्कुल अलग अधिक लग रहा है यद्यपि पहले हम बात एक बार शुरू में बहुत बता चुके इस बात को निश्चय कर चुके हैं प्रस्तावेदम फिर भी दीपिका एवं कहने से स्पष्ट हो रहा है कि आनंदगी का नहीं है क्योंकि सकल उपरषदों पर एक दीपिका टीका है अलग टीका है सीधा टीका है दीपिका टीका ऊपर पर उस टीका को यह उदृत कर दिया उस टीका में ऐसे कही गई है और दीपिका टीका लिखने वाले जो है वो आनंदगी के बहुत बाद हुए और उसका वर्णन करने का मतलब यह हुआ कि यह आनविगिरी नहीं है ऐसा इनका युक्ति है वो करें जानी अनैया उक्तिया ये जो उक्ति है दीपिकायाम इत्यादि उसी से स्पष्ट हो रहा है वह यह जो टीका है व्याख्या ने तो आनविरी पदाचार्य का नहीं है लेकिन ये जो हेतु दे रहे हैं ऐसा बनकुल नहीं बनता है क्योंकि इस तरह से फिर प्रश्नोपरिषद में कहना पड़ेगा आनंदगिरी का टीका नहीं है वहां भी तो प्रश्नोपरिषद में भी टीका के आदि में और अंत में कहीं भी मंगलाचरण नहीं है कठोप कठोपरिषद का आदि में मंगलाचरण है और अंत में लेकिन मंगलाचरण नहीं है अन्य सभी प्रषदों में आदि अंत सर्वत्र किया है मंगलाचरण से मंगलाचरण के अभाव को लेकर कहेंगे फिर तो प्रश्नोपरिषद में भी टीका आनंदगिरी का नहीं है कहना पड़ेगा कठोपरिषद में भी अंत में मंगलाचरण अभाव संशय हो जाता है है दूसरे का है। इसे ये हेतु तो ठीक नहीं है यदि अभाव होने पर भी कष्ट का टीका आमगिरी है तो यह भी टीका आनंदिरी ही माना जाएगा और दूसरी हेतु दिया उन्होंने व्याख्यान शैली वैचित्र और व्याख्यान की शैली तो आप भाष्य में भी देख सकते हैं क्योंकि केनो प्रषद का पदभाष्य अत्यंत जटिल है, है। कठिन। एकदम सरल कहा जाए कि वो क्या वाक्यभाष्य शंकर में जाओ एकदम कठिन सर, भाषा है ये व्याख्यान की शैली जो है मूल विषय पर निर्भर होता है विषय किस प्रकार की है आख्या कितनी गंभीर है कि कैसी है क्या है उसके आधार पर व्याख्या अच्छा निर्भर होता है से व्याख्या क्या आधार पर जो है शैली के आधार पर आप या मुक्का या मुक्का नहीं है ये भी नहीं कह सकते रही बात दीपिका की, ये भी नहीं कहा जा सकता दीपिका टीका हो सकता है आनंदी के समकालीन हो जो लोग कहा देते है क्योंकि इतिहास किसने अपना पहले जमाने में जितने ग्रंथकर्ता लोग है वो कोई अपना इतिहास लिखते ही नहीं थे कब उनका जन्म हुआ कब वो मरे क्या है समकाल का हो या थोड़े पूर्व काल का भी हो सकता है या ऐसा भी कहा जा सकता है कोई दीप का दूसरी टीका रही होगी जो वर्तमान उपलब्ध टीका से अलग कोई दीप का टीका रही होगी जिसमें से लेकर के कह रहे हो और जिसमें से लेकर उत्तरवर्ती काल दीप का टीका भी अनुसरण किया है इस प्रकार के व्यवस्था देते हुए इसको आनुग्रिक का ही टीका मानने में कोई आपत्ति नहीं होता दीप व्यायाम दो धातु नाम अनेकार्थत्वेना धातूनाने मिषक धाता आसीर्थम उत्वा नान्यकंचन आसी वाक्या उत्ता धातूनाने धा वाले होते हैं इस मिषक्च बना हुआ है यह धातु से भी आसी ऐसा कथन करके कह दिया नान्यकन आसी न किंचन मिषत्कर्ज है एक अर्थ आसल आसी वाक्यार्थ वाक्यार्थ वाक्यार ऐसे तदय वक्याद जगदग्रे सजाजास्वगतवेदरहित आत्म आसी अन आत्म अद्वित जगत् जगस्थ तथा विद कोई प्रिंटिंग मिस्टर आत्मतः मृषा ना जगतस इसर बात कही गई, गई आत्मा है और उस आत्मा परिकल्पित होने के कारण से जगत जो है, है, है। अने जगता आत्म तो है न किंचित प्रयोजन आत्मक आसी नकिचन अखंड सिद्ध है इत्याशंका निरस्ता जो लोग कहते हैं अग्रे जगत आत्मते तो है जगत से पहले आत्म ही था ऐसे जो कहा उसने उससे न इस कथन का कोई खास प्रयोजन नहीं दिखता क्यों आत्मा एक आसित नान्य किंचन मिशत इतना कहने से काम चलेगा अग्रे जगत इन दो शब्दों की वास्तव में कोई जरूरत ही नहीं उन शब्दों का मुझे कोई प्रयोजन नहीं दिख रहा है क्योंकि आत्मिकान्य किंचन विषत इतनी वाक्य से काम चल सकता था कि इतना दैव अखंड तो सिद्ध अखंड सिद्ध हो जाएगा अतएव अग्रे जगत इसकी जरूरत नहीं है ऐसा जो आशंका अलग करते हैं वह अपने आप निरस्ता अखंड हो गया जगत सूचना से ही वो प्रयोजनता क्योंकि अग्रे जगत जो शब्दों के माध्यम से वास्तव में को सूचित करना ही मुख्य प्रयोजन है नर्थ भेद्य से दो निकला एक ही वाक्य से आप दोष ले रहे हो ना एक अर्थ क्या है आत्मा द्वितीय है और दूसरा अर्थ क्या है जगत मिथ्या है कहां से निकल जाएगा वाक्य में दोष हो जाएगी अखंडसभा में जगद निर्वचने जगद अखंडारमें अखंडा विशिष्ट वेशेण उक्तत्वा क्योंकि की संभावना जगत की मिथ्यात्व नहीं हो सकती अरे जगद मिथ्यात्वस्वतंत्रतनीय वाक्य का वह गौण मुख्य प्रतिन कर आत्मा अद्वितीय है ये प्रतिभान करना है उसके प्रतिपादन करने में सहयोगी कौन हो रहा है जगद मिथ्या क्योंकि जगत मिथ्या हुए भी न आत्मा की अखंड था अर्थात द्वितीयत्व को आप सिद्ध नहीं कर सकते इसलिए जगत अनिर्वचनीयत्वस्य जगद जगत अखंडात्मा इद जगद अखंडात्म इविष्टवेश विशिष्टवेश विशिष्ट विशिष्टोक्ति यह yes, स्पष्ट कर दिया गया है कि सिद्ध है, क्योंकि विशेषण का अर्थात सिद्धि की जा सकती है जैसे में करते हो। द्वेष्यापि एव तस्य आवसता जागृदा देषात्म स एक पुरुष ब्रह्मतमी अप्त शब्दोक्तम त्रिविध क्षण अखंड इसलिए अर्थत्व सूचित है यह बात अंतिम जो उपसम्हार से हो रहा है है उपक्रम में है एक गौणे जिसके माध्यम से मुख्य अर्थ सिद्धि होती है ऐसा मानने में उपसंहार भी हमारे लिए सहयोग दे रहा है कि उपसंहार में क्या होता वहां त्रयाता त्रयावसता त्रयावसता कह तीनों अवस्थाएं स्वप्न जागृति जो कहते हो तो वास्तव तीनों ही स्वप्न है।, है।, है वह व्यक्ति इसी पुरुष रूपी ब्रह्म को सर्वत्र व्यापक रूप ने देखा ऐसा कहते हुए क्या है त्रिवृत्त परिचे अखंड को ही आगे में, में भी कहा गया है, है सामना होने के कारण से आत्म जगत वैशिष्ट में प्रतीत है न तो मृषात्म आत्मा से जगत का वैशिष्टता ही प्रतीत हो रहा है जगत की मृषात्म प्रतीत नहीं होता ऐसा मत कहो आत्मा एक पद क्योंकि एक एवा भी तो है ना एकम है न क्या करते हैं व्यावर्तन कर दे पद उत्ते अखंडी कर विपरीत जगत प्रतीत है ऐसा अखंड करस आत्मा में जो प्रतीत होता भी हो विपरीत रूपेण दिखाई दे रहा जो जगत है जहा नहीं है वहाँ दिखाई देना सर्व सर देना, तो जैसा वहाँ है, वैसे यहाँ पर भी आत्मा में जो दिखाई देता हो, जगत अनात्मा अवश्य कथन करनी ही चाहिए जगत वैशिष्ट से घटासन इत्यादि रूपे न प्रत्यक्ष जगत की वैशिष्टता जो कही गई है वह मंद मंदाधिकारी के लिए है क्योंकि उन्होंने क्या सोचा जैसे घटासन व्यवहार में करते हैं वैसे हम यहां पर भी आत्मा कह दिया ऐसा कोई जैसा कहे उसी प्रकार हमने उनका अनुवाद करके कथन किया है प्रत्यक्ष प्रयोजना भावना चिपादन से अनुपत्यवतः और उसका साम्राज्य प्रतिबान को लेकर कोई प्रयोजन भी नहीं निकला अतएव उसके इस प्रकार से सत्यत्व को प्रतिबंध करना उपपन भी नहीं होता है ही वृक्ष अर्थ हो सकता दूसरा अर्थ नहीं है और न स्वातंत्र निषेधे ना निषेध इसके द्वारा क्या हुआ उसके स्वतंत्र स्वतः सत्ताकत्व का निषेध हो गया निषेदित्य स्वातंत्र निषेधे न स्वत सत्ता निषेधा दपिषाप्त सिद्धेश उसके बाद जैसे भी मृषात्व हो जाएगी क्योंकि स्वतः सत्तावत्व स्व व्यापार स्वतंत्र स्वतः सत्ता वाल होता तो स्व व्यापार कर स्वतंत्र भी होता न चेणीम अपनी मृषात्व आत्मा अखंड शक्यवाद अग्रीति विशेषण व्यर्थ मित्र ठीक है आप कही हुई प्रक्रिया के अनुसार जगत का इस समय में भी मैंने वर्तमान में भी मृषात्व की स्थिति हो जाती है कथन करना जब संभव है विशेषण क्यों दिया अग्र? अग्रे करने क्या है ये आत्म इस समय आत्मिन्न प्रतीत होता है पृथक सत्ता वाला जैसे प्रतीत हो रहा है तस सहसा आत्मित विरोध प्रतीत और ऐसे चीज को सीधे कहो अरे सब कुछ आत्मा ये, आत्मा आपका कुछ भी नहीं है ये सब जो दिखाई दे रहा है तुमको जगत झूठा है ऐसा नहीं कर सकता। तो विरोध प्रतीत्या त्य बुद्धि अना रोहस्या वह वो शिष्य के या उस जिसको बोध करा रहे हो उसकी बुद्धि में वह चढ़ेगा ही नहीं गुड़जीवी का न्याय ना आदो प्रथम नाम रूप अनुव्यक्ति दशायाम आत्मात्र गुड़ जीविका न्याय से आधार पर हमें युक्ति से काम चलाना पड़ेगा जैसे कोई कहता है गुड़ मीठा नहीं है वो तो कड़वा है क्योंकि उसको सांप काट दिया था और उसको गुड़ खिलाया उसे तो कड़वा कटवा लगा और उसने कहा तो भाई गुड़ कड़वा होता है संसार में कोई मीठा नहीं होता है और उसको कैसे समझाए नहीं भाई गुड़ मीठा होता है तब तो कहना तो पड़ेगा भाई तुमको ये जो सांप काटा इससे पहले गुड़ मीठा था ये कहना पड़ेगा ना गुड़ मीठा था पहले नहीं खाए थे जिंदगी में तुमने अरे जिंदगी में पहले तुमने बहुत बार गुड़ खाया तब तो कैसा था मीठा था अब तुम्हें कड़वा लग रहा है है ना लेकिन कुछ जर उतरने दो उसके बाद फिर गुड़ मीठा लगेगा इस समय तुमको भले अज्ञान की वजह से क्या दिख रहा है जगत आत्मा से भिन्न है पृथक सत्ता वाला है सब ऐसे महसूस हो रहा है ना तुम्हारी अविद्या वजह से। वास्तव में पहले भी ये आत्मा ही था आत्मा से अलग कुछ नहीं था जगत बाल में भी जब ज्ञान होगा तुम्हारी अविद्या नष्ट हो जाएगी तब भी ये आत्मा ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा यहाँ लेकिन अब जो दिख रहा है अविद्या जहर तेरे सर पर चढ़ा हुआ है इसे तुमको लग रहा है मैं अलग हूं ये जगत मुझसे अलग है मुझ में कल्पित है ऐसा महसूस नहीं हो रहा जीविका न्याय न आदो प्रथम नाम रूप अनुव्यक्ति दशायाम सबसे पहले हम क्या कहना पड़ेगा नाम रूप अन्य दशा में यह आत्ममात्र ही था तस्वीर बोधित पश्चात न्याय न इधानीमी और उसी न्याय के आधार पर हमें क्या कहना पड़ेगा स्वये आत्मृत्म जा वह आत्म समय भी है क्योंकि आदवे चेन्ना वर्तमान भी तो ग्रहण कर लेगा ये अभिप्रायण अग्रे की विशेषण उपत् है इस अभिप्राय समय ने का है अतः विशेषण उचित ही है अतः वाचने मंत्र को ले लो उस पर आधार पर इसको समझा दो तैर तरी अव्यात आसी कह दिया ना वहां से शब्द को यहाँ लेकर जोड़ दो जगत अव्याकृत इसको को जोड़ लेना दोनों परिषदों को तब सिद्ध हो जाएगा ना जगत आत्माई था ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा ये जगत अव्याकृत ही था, था? आत्मा में था ऐसा अर्थ डालेंगे लेंगे इस सृष्टि प्राक कार्य से अनिव्यक्त नाम रूपावस्था बीजभूत अव्याकृत आत्मत्ता उच्चते तो था वहाँ पर सीधे सीधे स्पष्टी बोल दिया था अव्याकृत नाम की बीज अवस्था बीच में दिखा दिया, दिया को में। और इधर क्या सीधे से कथन कर दिया त्रोत्योर विरोध परिहाराय उपसंहारे कर्तव्य यह अव्यकृत उपसंग्रह थे अब दोनों श्रोतियों विरोध को दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वहां से यहाँ पर अव्यकृत शब्द को ले आओ में विद्यमान शब्द को में जोड़ लेना इस है तो ना तब तो समय से कहीं जोड़ कर, कर के दिखा सकते हैं तो क्या कहा केवल तेज जल और पृथ्वी की सृष्टि बता दिया में आकाश और वायु भी बता रहे हैं शुरू में पर विरोध हो गया ना तो क्या करना पड़ेगा दोनों को जोड़ लो क्रम सेट कर लो अपने आप उसी प्रकार आत्म आसी वाक्य ऐसे घटाएंगे जगत अग्रे अव्यादा सदा आते ऐसा इदं अग्रे इदं अग्रे और, और कारण ही था ऐसे भी करने आपस में तो तो तो शब्द शब्द से क्या लेना फिर तमसा तो मायां तो जगत कर तमोरूपा माया उच्छते शब्द से माया को ही लिया जाएगा अने अनेकोपरशद हाँ? माया सद प्रयोग प्रकृति सद प्रयोगिया वी मानी जाएगी माया तो प्रकृति विद्या तेनावात्मक मायात्मक सिद्ध थी इसलिए ये जो जगत रूप कार्य समिति द्वैतात्मक कार्य यह अग्रे अग्रे मने इसकी अव्यक्त नाम रूपात्मक अवस्था में क्या था मायात्म की था मायात्मक सिद्ध आत्म ताजात्मत और वो माया कहा थी लेकिन आत्मा के साथ ताजात्म्य होकर थी भिन्न तो नहीं है वहां उत्त स्वतंत्री शांति मत के समाज स्वतंत्र को प्रधान नाम के जिसका निराश हो जाने से यह सिद्ध हो गया माया आत्मा में कल्पित है तय तो कार्य कारण भावाद्य भावे इसलिए कार्य कारण भाविका अभाव होने से प्रकारातरी अर्वाहा और, और अन्य किसी प्रक्रिया से आप उनके को घटा नहीं सकते कल का भिन्न और किसी प्रकार से आप का निर्वाह नहीं कर सकते ततच आत्मन अखंड तिन्न से मृषाव चात्म पिणम्मा अविद्याधि विवर्तोपादन तस्मी सूचित भविष्य इसे कर दिया आत्मा अखंड है जो विवृत्त उत्पादन करण हो गया परिणाम उत्पादन करण कौन है अविद्या उसका अधिष्ठान हो गया आत्मा इसलिए अभिन्न अधिष्ठान अधिष्ठान होने से आत्मा कभी आत्मा को विवर्त उत्पादन कहा जाएगा और आत्मा विद्यमान जो माया अविद्या है उसको परिणामी उत्पादन कारण कहा जाएगा सब सिद्धांत घटा दिया तो सूचितम और उस अविद्या माया का परिणामित्व भी सूचित कर दिया है कार्यस्य से मृषा तत्व अव्यकृत कार्य का मृषात्व सिद्धि के लिए ही उसकी अव्यकृत रूपता का कथन किया गया है तस्य तस् अव्यात आतुतादा मैया और वह अव्या आत्मा के साथ माया के मृषा तो न अव्यक्तनाम बीजात्म अग्र विशेषण सह मृषा के लिए ही कथन था अत इस समय न ना अव्यक्तनामूप और अभी क्या है अनिव्यक्तना दशा में नहीं है अतएव अग्रेय विशेषण उचित हुआ समझाते जब पढ़ा रहे हैं जब आचार्य शिशु को उस समय कैसा है जगत अभिव्यक्त नाम रूप वाला है है ना जब पढ़ रहे पढ़ा रहे हैं इस समय क्या है यह जगत अभिव्यक्त नाम रूप वाला है अति उसको समझाने के लिए हमें क्या कहना पड़ेगा जिसको तुम अभिव्यक्त नाम रूप वाले और आत्मा से भिन्नतुम अनुभव कर रहे हो इस समय यह पहले पहले मैंने अग्रे तो अग्र हुआ इसलिए अग्रेट विशेषण तदिप्रेत भाष्य इतनी सारे बातों को मन में रखकर कि ने संकेत मात्र से मेरक्की भाष्यकारगुत्पत् अक्तनाम भेदाबूदम आत्मकशब्द शब्द जगद इधान्याकृतनाम तो, भेद अनेकश प्रगोचर आत्मकशब्द प्रतिगोच विशेषन अभिव्यक्त नाम रूप बीजात तो तो तो अग्र शब्द से तो इस लंबी जोड़ी पंक्ति इतने बात को समझाने के लिए था अग्र शब्द का वास्तविक प्रयोजन को संकेत करने के लिए कहा गया था कि पहले अव्याकृत नाम रूप अवस्था अनुभिव्यक्त अवस्था में यह आत्मा शब्द था और आत्म ही उसका ज्ञान का ज्ञान होता था आत्म शब्द और आपक प्रत्यय गोचर था और अब क्या हो गया अनेक के शब्द प्रत्येकोचर भी हो गया और आत्म शब्द प्रत्येकोचर भी हो गया इस समय और आगे क्या होगा फिर केवल आत्म गोचर ही रह जाता है अनेक शब्द मिट जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से दृष्टान किया गया जल का पहले जल मात्र शल मात्र एक शब्द और प्रत्येक था और बीच में फिर बुद्ध बुद्धादी आ गए और बाद फिर रह जाता है उसी प्रकार नच साक्षात निम ना माया इस समय आप सीधे साक्षात माया में कर दो इस चीज को साक्षात्ते हो जाए जाएं प्रत्यक्षादेन तथा बोधयुम शुरू इस समय तो प्रत्यक्षादि प्रमाण के साथ विरोध हो जाएगा इसलिए सीधे उसको कहो, जगत जो दिख रहे हो देख रहे हो ये सब माया है मिथ्या है, ऐसा सीधा सीधा कहें तो कोई इस बात को मानेगा ही नहीं है प्रत्यक्षादी विरोधित अशक्त नाम रूप व्यक्ति सृष्टि पूर्व अभाव इधानी विद्यमान का तो तो अर्थवती कोई भी दोष नहीं नहीं रह जाता है कि के द्वारा करना संभव नहीं था तो हमने क्या किया समझाने के लिए कहा नाम रूप दे व्यक्ति रूपा ये जो सृष्टि है इससे पहले इससे पहले पूर्वम अभाव पहले नहीं था तो इधानी एवं केवल इस समय दिखाई दे रहा विद्यमान रूप अत्य का इसलिए युक्ति क्या मिला समझाने के लिए इसका अंदर तो जो पहले नहीं था अब दिख रहा है फिर आगे नहीं रहेगा इसका अंदर तो कदाचित है जो काला चित्त होता है वह मिथ्या होता है जैसे रज्जू में पहले सांप नहीं था अब सांप दिख रहा है बाद में जब रज्जु का ज्ञान होगा तो फिर सांप नहीं दिखेगा बीच में केवल थोड़ी देर दिखाई दिया हुआ जो चीज होता है वह कभी सत्य नहीं होता वह मिथ्या होता है इस प्रकार से समझाना आसान होता है इसलिए मन मध्यम आदि के लिए आसानी से समझाने के लिए के कहा जाता है एक माया माया माया चीज नाम का मानो में से से पहले है ये सब समझाने के लिए जरूरी अथवा दूसरा पश्चिम चतुर्थिष्टान किंच जगत का अधिष्ठान कोई न कोई की संभावना को प्रकट करने के लिए तीन शब्दों का प्रयोग हुआ है असंभावित अखंडा तो तो नहीं तो यदि ऐसा कोई कारण ऐसा कोई अधिष्ठान की संभावना न हो फिर अखंडिका का जो कथन किया है तो निर्विशक हो जाएगा अन्य सदरूपेण उत्पत्ति संभव कार्य से प्राग अवस्था का संभाविता तो कोई कार्य तो हो नहीं सकता इसे मानना पड़ेगा उत्पत्ति किसी उत्पत्ति हो नहीं सकती थी अतएव ये सदर मुझे कार्य इस समय अनुभव में हो रहा है नाम रूपा तो चेक कैसे अनुभव हो रहा है सद्रुपत्व कार्य रूपेण जो हो रहा है इसकी प्राग अवस्था कोई सदात्मक की माननी पड़ेगी सदात्मक का संभाविता से अचेतन और वो जो सत्य कारण यदि अचेतन हो कार्य कारण स्वतः प्रवृत्त है कार्य कारण स्वतः प्रवृत्त हो नहीं सकता अतिरिक्त चेतन अधिष्ठान अंगीकार और उसे अतिरिक्त चेतन अधिष्ठान को स्वीकार करोगे गौरव दोष हो जाएगा कार्य अपने कारण से अलग कोई दूसरे को भी अपेक्षा कर लग जाए तो उस अनादिकाल में सृष्टि से पुरकाल था दूसरा गौरव दोष हो जाएगा द्वित सिद्ध हो जाएगा गौरव इसलिए इसलिए क्या होगा फिर संभाव्य उपाधान और अधिष्ठान दोनों के दोनों तत्व एक ही में लेनी पड़ेगी जैसा मृत्यु का आत्मघट संयोग मने प्रति आत्मन तद्दत् और कर्तृत्व तैसे मानते हो अधिष्ठान कर्तृत्व एवं अधिष्ठान हाँ? और कुछ नहीं कर्तृत्व को लेकर कहा गया नंबर में समझा दिया समझ चेतृत्व आत्मा तो एवं चेतृत्व तो मानना पड़ेगा उस कारण को सत्कारण को और वो आत्मा ही हो सकता है यह संभावना सिद्ध होगी एवं संभावित ही अधिष्ठान अभिन्न उपादन कारण ऐसे जब निश्चय हो गया तो क्या निर्णय निकला रूपे से अभिन्न उपान कारण बनना पड़ेगा वो तभी जा करके आत्मअखंड कर एक पदानी। अखंडे कर आत्मअखंड हो सकती है यह बात, तो बात को मन में रख करके ही श्रुति ने इस कथन बात कथन करने के लिए एक एवं नान्य इन पदों का प्रयोग किया अस्विन पक्ष है इदम अग्र आत्मयवासी संभावित इस पक्ष में क्या अर्थ निकलेगा इधम अग्र आत्म आसित के द्वारा संभावना मात्र कार्य का कोई न कोई रूप और अधिष्ठान कारण जरूर है ये संभावना प्रकट करने के लिए शब्दों को प्रयोग मान लो अश जो क्या करेगा अखंड कर देगा अनुद्यत्मगम इधम आसित स एक एव जिस रूप से तुम समय देख हो तो पहले वास्तव में एक ही था अद्वैत तो ही था अखंडीकर विधान किया शब्द का व्यर्थता दोष नहीं रह जाता इसके लिए प्रमाण दे सदैव संविध मग्र आसित आत्म अग्र आसित यहां पर बोला हर वहां सदैव संविध मग्र आसित बोल रहे हैं वहां जिसको यहां आत्म तो बोल रहे हैं उसको वहां स्पष्ट इस इस सिद्ध होता है इनका आपस में समन्वय करने से जो भी जगह कारण होगा वो असत नहीं हो सकता जट नहीं हो सकता सत्य होगा चेतनी होगा ये सब बातों का समन्वय करने के लिए बहुत सुंदर ढंग से दीपिका टीकाकार ने वर्णन किया है दो पक्ष उन्होंने दिखा फिर प्रश्न उठेगा आत्म इदम आत्मा इदम दोनों प्रतिमा इदम जगत अग्रे तो सामान्य ग्रहण क्यों प्रयोग हुआ तो तब निर्णय देंगे भाई सामाजिकरण भी किस अर्थ में सामान्य ग्रहण बताओ क्योंकि तो जो होता है चार प्रकार से होता है साम्राज्य चार तरीके से सामाजिक होता है ऐच्य विषय में सामाजिक दोनों की अत्यंत अभेद को बताने के लिए साम्यकरण होता है जैसे प्रकृष्ट प्रकाश चंद्रहा विशेषण विशेष भाव में भी सामना है नीलम उत्पलम अध्यास में होता है सिंह कह और बाद बाद में में भी सामना है चोरो यम ये ठूंठ चोर है बाद में सामना पहले मैंने इसको चोर समझा था फिर वास्तव में ठूंट है यहां भी सामना हो रहा है इस तरह से चार अर्थों में साम्राज्य प्रयोग में ऐक्य विषय विशे में विशेषण विशेष भाव में अध्यास में और बाध में जो मग्रासीत में बाध में जो हुआ यह समझना चाहिए यह बात को समझा रहे देखिए वही चार के नीचे दीपिकाया तो इधम आत आसी साम्राज्य करण बाधा योर सस्ता जग विशिष्टात्म तत्र बाद अग्रशब्दृष्ट प्राचीन उपादियते, क्योंकि जो है जगत, इस समय जगत कैसा है है, विशिष्ट रूपेण हो रहा है। द्वैत है ना इस समय द्वैत भाषित हो रहा है हम लोगों को इस समय कैसे बात कर पाओगे द्वैत भाषित हो रहा है ऐसी स्थिति में बात की उत्पत्ति नहीं हो सकती अभी स्थिति काल में जगत का स्थिति काल में आसानी से आप बाध नहीं कर पा रहे हैं अतः हमें क्या करना पड़ा को का काल को छोड़ के प्रत्येक अग्रशब्द के माध्यम से सृष्टि प्राचीन काल सृष्टि का पूर्व काल को ग्रहण किया ताकि उस काल में आसानी से आप वहां बाल साम्रीन प्रयोग कर सकते हैं सृष्टि प्रपंच बाधया सिद्धे कर सतोषियो ये जो सृष्टि प्रपंच है इसका पूर्व काल में क्या है बाधित हो जाने के कारण से <स्थिण> प्रणय काल में भी करते शब्द इन्हीं बातों को स्पष्ट करने के लिए होने से किसी भी शब्द के वाक्य में व्यर्थता नहीं है इस पर बड़ा सुंदर ढंग से संपूर्ण ने विचार प्रकट के ने अच्छा है इसलिए मैं बता दिया। अब लौटिए वास्तव में में स्वभाव्या आत्मा एकासन इच्छता वह सर्वज्ञ स्वभाव वाला होने से वह आत्मा स आत्मा सर्वज्ञ स्व एक एक होता हुआ वह संकल्प किया प्रश्न उठेगा और पक्ष कहता है संकल्प करने के लिए तो मन बुद्धि चाहिए ना और कुछ भी सृष्टि हुई ही नहीं है मन बुद्धि तो कहां जाएगा तो कैसे संकल्प करेगा वो ब्रह्म बिना मन बुद्धि का अरे तो अंतर है आप जैसे थोड़ा ब्रह्म आपको कोई चीज संकल्प करना है कुछ भी करना है आपको मन बुद्धि अहंकार बाह्य बहुत सारे साधन भी चाहिए स्वभिन आपको उपान भी चाहिए सब कुछ चाहिए है ना बहुत सारे साधन चाहिए ना सभी कारक इकट्ठे करने पड़ेंगे आपको लेकिन ब्रह्म को किसी चीज की जरूरत नहीं है स्वभाव रूप है जिय होने के नाते माया स्वरो हो गया सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म और रूप ही है सर्वज्ञ कैसे कह रहे हो उसे बिल सर्व तो है ही नहीं वो ज्ञान रूप स्वयं है। जो ज्ञान रूप है उसको सर्वज्ञ तरह सर्व जाना दी ये कैसे कहा आपने सर्वम जाना कि नहीं लेना सर्वंच लेना सबको जानता नहीं सब वही है सब वही है ना? वही ज्ञान रूप आत्मा ही सर्व रूपेण प्रतीत हो इसे सर्व जाना देश भी करवा के नहीं करना किंतु इति सर्वस्व लेना स्वभाव से वह ऐसा है केवल माया के कारण से संकल्प का व्यवहार हम कर रहे हैं माया में समस्त जीव पड़े हुए हैं माया में क्या है समस्त जीव पड़े हुए हैं अवन जीवों का कर्म के वजह से माया में क्या होगा एक खलबली मचेगी शोभ होगा स्पूर्ण होगा स्पंद होगा ऐसे पर होता है में। कर्म के अनुरूप जो सृष्टि होने का समय आता है तब तो माया में थोड़ी खलबली होती है हल चल पचा तो स्पंदन होना होते हैं कुछ स्पंद हो गया व कुछ क्रिया हुई उसी का नाम संकल्प कर डाला दोष हो तो सिद्धांत के दे कोई दोष नहीं बनता सर्वज्ञ स्वभाव यार सर्वज्ञ स्वभाव वाला होने से यह कोई दोष ही नहीं है स्पष्ट बोल रहे हैं आम दिरीय अवतरणिका में एवं सूत्रित आत्मन अखंडीकर सत्व साधित उपक्षिप्तम इस प्रकार से सूत्रित है पाला वाक्य के द्वारा तो आत्मयी वग्रासित नान्य किंचन विषक्त इसके द्वारा आत्मा का अखंडीकर सत्व जीव्रमय क्षित्व तो स्थापित कर दिया गया था उसी को और उस समझा के दृढ़ करने के लिए शेष संपूर्ण अध्याय पक्षतम प्रपंच से और प्रपंच का मृषात्व भी उसी के माध्यम से उपक्षिप्त था उस बात को आप अध्यारोपवाद प्रक्रिया को अपना करके दृढ़ करने के लिए शेष अध्याय संपूर्ण या प्रथम अध्याय इसी में लग जाएगा तथापि अध्यारोपार्थ उससे भी सबसे पहले हमें अध्यारोप करना पड़ेगा स जातो भूतानी प्रातन तद आधिर अपवादार्थ इससे पहले क्या करना सजातो भूतानी यहां तक एक तीन तेरह तक अध्यारोप है एक तीन तेरह तक अध्यारोप है और उसके बाद अपवाद हो जाएगा दो खंड क्या बल्कि तीसरे खंड का तेरहवे तक अध्यारोप है उसके बाद जाकर के जो है अपवाद शुरू हो जाता है तदापिम सबसे पहले वाचान विकारो नामध्यम इस युक्ति के आधार पर <coughs> आत्मा सभी जो कुछ विकार है वसम समृत्या है इस बात को कथन करने के लिए सृष्टि वाक्य शुरू करते हैं तथा सष्टुर तंग तंग जो आत्मा है, भावित चेतन है, जड़ नहीं है। इस बात को स्थापित करने के लिए जान करके क्या कर दिया चेतन का तो सिद्ध कैसे होगी संकल्प किया जाता है वह आत्मा जो है जरूर चेतन है क्योंकि संकल्प करना चेतन का धर्म होता है जड़ का धर्म नहीं होता घड़ा जड़ है पत्थर जड़ है मकान जड़ है यह संकल्प नहीं कर सकता का अभिमान इसलिए हम लोग क्या मानते हैं एक देवता मान लेते हैं वो चेतन मानते वो संकल्प करेगा हर चीज के अभिमानी देवता मान लिया इसलिए आप लोग लेकिन आप क्या है स्वयं चेतन स्वयं आप संकल्प कर सकते हैं शब्द के माध्यम से स्थापित कर दिया वह जो आत्मा रूपी अभिनियमित तो पान कारण है वह जड़ नहीं है वो चेतन यह बात सूचित करने के लिए जान करके ईक्षण आया है सर्वज्ञ इत्यादि न नहीं एक से खंड से न इ्षण साधना भाव ना वास्तव को अपेक्षा ही नहीं है सर्वज्ञ स्वभाव्याम इमेप्रायण शंका परिहाराभ्यान स्पष्टीकर इसी को शंका परिहार के माध्यम से सारी बात को स्पष्ट कर रहे हैं सर्वज्ञ स्वभाव्या तो सर्व की स्वभाव वाला है ये कैसे आपको पता चला अनीव देखो मंत्र वर्ण मंत्र वर्ण साम दिया है उसे कोई कर्णों की जरूरत ही नहीं तीनों ही काल में किसी भी काल में भी उस कर्ण की अपेक्षा ही साधन की अपेक्षा है नहीं अपनी पादो जब अनुग्रहिता ऐसे कह दिया अपादो चक्षणत सवेस्ती वेत्ता यही मंत्रशेष पश्य चु चु के बिना देखता है कान क्यों न सुनता है हाथ क्यों न पकड़ता है पैर के बिना सर्वत्र चला गया है सवेती वेद्य जो कुछ वेद्य समझते है, उन सबको जानता है आपता को कोई नहीं जानता न वेत्ता ऐसे उसी को लोग अग्री कहतेषक महाचु न त्य समस्ताभ्यकृश्य पराशक्तिर्विधे श्रूयते स्वाभाविक्रियाे कार्यं उसका वास्तव पर शक्ति विविध ही स्रोत है, है और उसकी जो शक्ति माया है उसकी तो अनेक प्रकार बता दिया उसके वर्णन कोई कर ही नहीं सकता तो विविधा है विविध प्रकार की उसकी शक्ति कह और सब स्वाभाविक ही है ज्ञान शक्ति बल शक्ति क्रिया शक्ति इत्यादि अनंत शक्तियां उसके पास है और सभी शक्तियां स्वाभाविक है, है।, तो है। तो का नित्य ये ना, तो ये तो का, है स्वाभाविक नित्य चैतन्य न खतम का प्रश्न उठेगा यदि उसके अंदर स्वाभाविक स्वाभाविक सर्वज्ञता है नित्य उसके अंदर ज्ञान क्रिया सब शक्तियां नित्य विद्यमान भी है फिर नित्य सृष्टि क्यों नहीं होगा अचानक बीच में संकल्प कर बैठा पहले सृष्टि नहीं थी अब संकल्प कर दिया ये कैसे घटेगा माया भी बड़े आत्मा में नित्य है और उस माया और माया में रहने वाले जीवन को भी अच्छी तरह से जानते हैं होते हुए भी सृष्टि नहीं करता क्यों अभी जीवों को कर्मफल भोग करने का समय नहीं आया इसलिए कहते हैं अत्र के चित एक सृज्याकार अविद्यालय के आदि के माध्यम से आकारात्मिका एक अविद्या होती है तस्यात्मचेतन प्रतिबिंबते और उस समय आत्मचेतन का प्रतिबंध पड़ गया तदेवईक्षण इसी का नाम ई क्षण है तार स्वपर निर्वाहकम तत्रापि तथा अपेक्षा और वही आदि होने के नाते उसमें कोई भेदी से अपेक्षा नहीं है स्व और पर शब्द निर्वाह होने से वहां अन्य नेत्र होगा अनवस्था दोष हो जाएगी सर्विपी प्रथम कार्य अनवस्था एवं ये वैष्ठव्यम क्योंकि सभी के द्वारा प्रथम में अनावस्था का परिहार करने के लिए उसको अनादिदि मानना ही पड़ जाता है नहीं तो अवस्था बच नहीं सकते अपने तो दूसरे व्यवस्था क्या लेते हैं प्राणिकर्म असा सृष्टि काले अभिव्यक्ति उन्मुखी भूत भूता अन्यक्ता नाम रूपिन्न सत् चैतन्य का मीछन इन्हें प्राणिकर्म के वजह से सृष्टि काल में अभिव्यक्ति की ओर उन्मुखीभूत है जो अनव्यक्त नाम रूप से अवच्छिन्न सब स्वरूप चैतन्य था वो क्या हो गया अब नाम रूप के अभिव्यक्ति की ओर उन्मुख हुआ ऐसे उन्मुक्त होने का नाम ही संकल्प ऐसा कुछ लोगों का अन्य लोगों का कहना है और कुछ अन्य लोग क्या कहते हैं अन्य तो ईक्षण वाक्य से कारणस्य अचैतन्य आवृत्ति पर तात्पर्य तो भाव अच्छा उनका कहना है वास्तविक सिद्धांत यह है ई में कोई तात्पर्य नहीं न कोई संकल्प हुआ न कोई जगत पैदा हुआ ये के लिए दिखाने के लिए जो रहा है इसका अधिष्ठान चैतन्य है और चैतन्य सिद्धि के लिए इक्षण संकल्प हुआ है वा, वास्तविक क्षण में इसे कोई तात्पर्य नहीं है न तत्र भूयान आग्रह कर्तव्य हो इसलिए इसमें विशेष आग्रह करने कोई जरूरत नहीं है अत नू शब्द लोकानू सृजा क्या नोकानू शब्द क्या है हा? में है यदि मन से निधाय आह नु अब इस बात को समझाने के लिए भाषाकार आरंभ कर रहे हैं किस अभिप्राय से संकल्प किया संकल्प संकल्प क्या अभिप्राय था कल्पना यही था वे लोगों को कौन से लोग मंत्र में कहे जाने वाले लोग हैं। उन लोगों को जो लोग क्या है वो प्राणियों के भोग का स्थानभूत ऐसे लोगों को वितर्क में क्या करा सृजय अहम सृजय अहम मैं सृजन करूंगा इस प्रकार से इस प्रकार शिक्षण करके आलोच्य विचार करके चिंतन करके मनन करके उसने क्या किया वो अगला मंत्र बता रहा है देखिए सा इमान लोका न सृजत अम्भो मरी पृथ्वी मरो आप हा। वह इन लोकों का सृष्टि किया उस आत्मा ने समान लोका न सृजता इन लोगों का सृष्टि कर दिया कौन से वर्ण थे लोग कहते शब्द से कहे जाने लोगों को सृष्टि किया मरीची शब्द से कहे जाने लोगों को सृष्टि किया मरा शब्द से कहे जाने लोगों की सृष्टि की और आप इन लोगों की सृष्टि की चार प्रकार का लोगों का सृष्टि किया कहते हैं कि भई ये कहा तो कहीं तो अन्य पुराण आदि कहीं नाम प्रसिद्धि तो है नहीं लोग क्या कहते करते हैं अदो अम्ब परेण दिवं दू प्रतिष्ठा करते जो लोक से परे हैं दिवम परेणा और स्वर्ग जिसका आश्रय द्यूह प्रतिष्ठा वह लोक का नाम अंब है स्वर्ग से आरंभ करके स्व से आरंभ करके ऊपर भूल भुआ स्व फिर पर महा जनह तपह ये जो स्व से लेकर तक है ये सब का एक नामकरण कर दिया क्या नाम रख दिया अम्ब पांच मिलकर के एक नाम हो गया फिर अंतरिक्ष जो लोग है भूअर्च उसको मरीची शब्द से कर दिया फिर इसी अंतरिक्ष लोक माध्यम में क्या होता है सूर्य के किरण आते हैं किरणों से किरणों से भरा हुआ होने से इसको मरीची शब्द के द्वारा लक्षित कर दिया भूगर्भ को और पृथ्वी मरो यहां सब जन्मते मरते है ना इसी का इस नाम मरह है मरने वाले जहां पैदा होते हैं उस लोग का नाम भी मरा ये मर नहीं है ये मरा है ये लोग मरा लोग है ये सब मरते हैं यहाँ इस पृथ्वी का नाम ही मरह और इस पृथ्वी के नीचे जो शब्द तो पाता पर्यत है अतल सुतल है ना ये सारे वो सारी चीजों को दिया कह दिया आपस या अदस्ताता आपह और पृथ्वी के नीचे हैं अध जाते हैं तो नीचे के लोक में रहने वाले प्राणियों से प्राप्त किया जाता है इसलिए उसको आपह कह दिया आप जलवाचक नहीं प्राप्तिमा ईमान लोकाना सृष्टवान वह आत्मा ने इन लोगों को सृष्टि कर दिया <coughs> कहता है इस में देखते हो कोई बुद्धिमान पुरुष सुथा बढाई क्या करते हैं इस प्रकार के मैं मकान बनाऊंगा ऐसे संकल्प करते हैं फिर उसके अनुरूप लकड़ी वगैरह खरीदते हैं पहले तो दिमाग में डिजाइन बनाता है ना सीधा जा लकड़ी खरीदू तो कितना खरीदेगा वो किस प्रकार का खरीदेगा उसकी नाप क्या होगा ये पहले से तय होगा ना इसलिए कोई भी सुधारा है लकड़ी वाला आएगा आपको क्या कहेगा क्या बनाना है बताओ पहले आप मुझे यहाँ एक तीन का दरवाजा लगाना है अच्छा दरवाजा तीन बाय छ का ओ फिर लिखिए फिर वो बोलेगा इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई इतनी ऐसे लकड़ी इतनी, इतनी चाहिए इसकी इतनी चाहिए इसकी ऐसी चीजें चाहिए दिमाग में आ जाती ना संकल्प करना पड़ेगा मुझे ये बनाना है तभी उसकी चीज बनेंगे उसके अनुरूप बनता है चीज़। संकल्प किया एवं प्रसाद इस प्रकार के इसी इस वाला, ऐसे इस इस नापतोल वाले ऐसे प्रकार के एक मकान या कमरा है कोई चीज में बनाऊंगा ऐसे संकल्प करके क्षेत्र अंतरम प्रशन क्या कहेगा आवश्यक सामग्रियों को ला करके प्रसाद आदि प्रसाद आदि करता है प्रासाद आदि मकान आदि को बना ठीक उसी प्रदेश ने संकल्प करके उन लोगों को बना दिया आत्मा तब पूर्व पक्ष गएगा तुमने दृष्टांत गड़बड़ दे दिया जो सुथार है, जो बड़ाई, लकड़ी करना कांग्रे वाला और तो बड़ाई से भिन्न है लकड़ी जिससे दरवाजा जो खुद से थोड़ा दरवाजा बना दिया खुद को कांट छाट के दरवाजा बना के टांग ले गया अरे अपने से भिन्न लकड़ी लाया और उसके कारण जो साधन है वो भी उससे भिन्न जा रहे वसूली वगैरह धंधा है वसूली है हथौड़ा है सब लेके काम करेगा ना वो भी उसे भिन्न है और आप तो उसको बना दिए, जिसे व्यक्ति से भिन्न उपान कारण और अनेक साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये आत्मा से भिन्न कोई उपान कारण है नहीं कोई साधन है नहीं, नहीं बोला आपने तो वृद्ध दृष्टान्त दे रहे हो आप निरुपाद आत्मा खत्म लोखान सृती थी उपादान और अन्य निमित्त कारणों की सहायता से तक्षादी क्या करते हैं मक्का आदि का निर्माण करता हुआ देखने को मिलता है तो ही है, तो में हमेशा दिख रहा से पहले निरुपादान वाला था ये आत्मा कोई कार्यक्रम नहीं थे आपने स्वयं कहा है फिर कैसे लोगों का सृजि कर दिया ये नहीं चोषा ऐसे कोई दोष नहीं है यहाँ सलील स्थानीय तो या फेन दे है तो काट देना किसी, किसी पुस्तक में छपा है।, है है हाँ फेर शब्द नहीं होनी चाहिए यदि टिप्पणकार कार्य घटाने कोशिश किया पहले मना कर दिए फेन शब्द नहीं होना क्योंकि पहले हम किस स्थिति को बता रहे हैं सृष्टि से पहले सृष्टि पहले मात्र पहले क्या था? था मात्र ना? समझा चुके शब्द स्थानीय आत्मभूते नाम रूपे आत नहीं के उसके बाद क्या हुआ व्याकरण हुआ व्याकृत हुई तो फेना व्यागे आप देखो व्याकृत फेन स्थानीय से जगत उपादन भूतें संभवत पहले शलिल के समान क्या आत्मा था नाम रूप अव्याकृत थे आत्मिक शब्द और प्रत्यय गोचर था अव्याकृत फिर स्थानीय इस जगत का वह उत्पादन था ऐसे कहने में कोई गलत नहीं है ऐसी आत्मा उत्पादन केवल तो आत्मोत्पादन नहीं हम केवल आत्मा को उत्पादन करने नहीं बोल रहे हैं अव्याकृत विशिष्ट जो आत्मा अव्याकृत अवस्था है ना अव्याकृत नाम रूप विशिष्ट आत्मा का ना नाम यह उपान कारण है अव्याकृत नाम रूप क्या चीज है पहले बोल चुके हैं माया माया विशिष्ट आत्मा को हम उपान कारण कहेंगे विशिष्ट क्या है चैतन्य है इसलिए उपादान भी है निमित्त भी है इसलिए अभिनियमित उपानकरण तो हो गया क्योंकि माया उसे भिन्न नहीं है माया क्या है आपस भिन्न नहीं है ना स्वतंत्र नहीं है अभिन्न अभिन्न हो गया ना चैतन्य अभिन्न चैतन्यूपादान सन सर्वज्ञ जगत निर्मिमित किया विरुद्ध इस आत्मभूत जो नाम रूप उपादान सन उपादान कारण होते हुए वह सर्वज्ञ ब्रह्म जगत को निर्माण करता है ऐसे कर्न में कोई विरोध नहीं है